सहनाबतन भुन सह वी कह तेजस्वीतमस्त मेद्विषा वह ओ शांति ही, शांति ही, शांति ही। कल के प्रसंग में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं हाँ जी। जी अभ्युदयूर्व हम्म ये कहना चाह रहे हैं अभ्युदय पूर्वकतया खलु अस्य मोक्ष शास्त्रत्व वर्तते अस्थि वाक्यशेष आप बना सकते हैं अभ्युदय के साथ में ही मोक्ष शास्त्रत्व है इसका यानी ये शास्त्र केवल मोक्ष को नहीं बताता है केवल मोक्ष की के सिद्धि नहीं कराता है अभ्युदय के साथ साथ मोक्ष को सिद्ध कराने वाला शास्त्र है ये ये कहता है ठीक है और हाँ आप बताइए हाँ जी इच्छा इच्छा को कर्म मानते हैं इच्छा तो गुण है इच्छा तो गुण है ना ये तो स्पष्ट है सर्वप्रसिद्ध है इच्छा गुण है कर्म नहीं है हाँ जी और दूसरा प्रयत्न प्रयत्न को लोग कर्म मानने लगते हैं प्रयत्न भी गुण है प्रयत्न आत्मा का गुण है कर्म के साथ प्रयत्न से कर्म होता अवश्य है पर प्रयत्न कर्म नहीं है पर प्रयत्न भी गुण है हाँ जी हाँ जी ओके बस किसके पंक्ति जी हाँ हा। तथा वेदोपनिषद हा आगम शास्त्रास्त्र श्रव, श्रव, वेदोपनिषद ये में बहुवचन्मे प्रथमातेषद उपनिषद उपनिषद आया तो है है ध्यान अभ्यास इस तरह हाँ भी आगम शास्त्र में में होना चाहिए और तो नहीं नहीं वो आ, अच्छा आपका ये कथन है कि ये एक वचन में होना चाहिए वेदोपनिषद ऐसा तथा यथा वेदोपनिषद आगम शास्त्र श्रवण शास्त्र योग दर्शनम तू ध्यान अभ्यास रस शास्त्र निधि शास्त्र अच्छा अच्छा ठीक है जाति मान करके वेदोपनिषद भी कह सकते हैं और लेकिन ये बहुवचन में किया है वेदोपनिषद अथवा ये हलंत है और मिसप्रिंट है ये भी हो सकता है तो हलंत कर सकते हैं आप फिर अभी मैं निश्चित नहीं हूँ मेरे को एक बार सोचना पड़ेगा व्याकरण की दृष्टि से ऐसा बन भी सकता है या नहीं तो बनेगा बने नहीं और विचार करते हैं कई कह, कई जगह जो है बहुवचन भी हो जाता है हो ये तो ये छंदवत मान करके भी कर लेते हैं इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ हाँ जी ऐसा है कई बार कर देते हैं छंदवत प्रयोग कर देते हैं विद्वान लोग भी <laughs> अब, अब जो जबरदस्ती नहीं है होता क्या है कि जब भाष्यकार होते हैं ना कुछ भाष्यकार ऐसे छंदवत भी लिख देते हैं ठीक है विचार वो कोई बहुत बड़ा दोष नहीं, नहीं है नहीं। आ, एक वचन में भी ले सकते हैं और बहुवचन भी हो सकता हो तो सोचना पड़ेगा उसके लिए और किसी को कल के प्रसंग में, में वेद है, वेद वेद है। नहीं वेद से वेद और उपनिषेद से उपनिषेद वेदों को भी लिया है उपनिषेदों को भी लिया है ना इसमें तो व्यापक शब्द आगम नहीं जब यहाँ पर भेद कर रहे हैं तो व्यापक नहीं ले सकते जब तीनों शास्त्रों को भिन्न कर रहे हैं ना भिन्न तीनों को भिन्न कर दिए ना वेद उपनिषद को आगम शास्त्र बनाया है योग दर्शन को क्या बनाया है ध्यान अभ्यास रस शास्त्र बनाया है और वैशेषिक न्याय को अनुमान शास्त्र बना दिया तीन शास्त्र बना दिया ना तीन भेद कर दिया तो फिर व्यापक अर्थ नहीं लेंगे यहां पर यदि एक ही होता तब तो सभी आगम शास्त्र माने जाते हैं ऐसा अगर रितम च सत्यम च दो शब्द आए ठीक है ना रितम भी आया और सत्यम भी आया तो रितम का अर्थ भी सत्य और सत्य का अर्थ भी रितम है लेकिन जब दोनों शब्द एक जगह प्रयोग आ रहे हैं और विकल्प अर्थ में आ रहे हैं यानी और ये और ये तो वहां दोनों में अर्थ भेद करना पड़ेगा पकड़ पकड़ के रखो ये कर लेंगे वहां कुछ रखेंगे ठीक है इसलिए तीनों को अलग करना है हाँ जी और किसी को आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनमें अर्थ और काम जो है धर्म के फल है ठीक है ना यानी धर्म कारण बन रहा है और अर्थ और काम जो है उसका परिणाम बन रहे हैं तो धर्मपूर्वक अर्थ को प्राप्त करना धर्मपूर्वक उसका उपभोग प्रयोग करना ऐसा करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होगी तो जो धर्मपूर्वक अर्थ को प्राप्त किया जाता है और वो अर्थ कैसा भी हो वो सूखी रोटी भी हो या परांठा भी हो लेकिन है धर्मपूर्वक होना चाहिए यदि धर्मपूर्वक नहीं है तो आप चाहे मस्जिद गाड़ी में बैठो बीएमडब्ल्यू में बैठो या सेवन स्टार में बैठो फाइव स्टार में बैठो उसका कोई अर्थ नहीं है मतलब उसका कोई प्रयोजन नहीं है वो तो साधन है इसलिए जो लोग साधन संपन्न लोगों को देख करके परेशान होते रहते, तो देखो इसके पास गाड़ी है इसके पास ये है उसके पास वो है हमारे पास कुछ नहीं है वो तो बहुत सुखी है साधन होने मात्र से कोई सुखी नहीं होता है साधन होने मात्र से कोई सुखी नहीं होता है साधन के साथ में उसके पास धर्म होगा तो सुखी होगा और याद रखना कितने भी साधन हो अधर्म कभी उसको सुखी होने नहीं देता है इसलिए योग दर्शन में स्पष्ट शब्दों में कहा है धर्मांत सुखम अधर्मात् दुखम ये सार्वभौम सिद्धांत है जो आपने सिद्धांत पढ़े हैं ना सर्वतंत्र सिद्धांत है सार्वभम सिद्धांत का मतलब है सर्वतंत्र सिद्धांत धर्म से सुख ही होता है और अधर्म से दुख ही मिलता है इसमें विकल्प नहीं है हाँ धर्म से किसी को दुख मिल रहा है ना वो दुख तात्कालिक दुख हो सकता है यानी कोई व्यक्ति सच बोलता है तो उसको दुख जो दूसरे लोग देते हैं उसको तो एक तात्कालिक दुख है क्षणिक दुख है ऐसा समझ लीजिएगा लेकिन उसने जो धर्म किया उसका जो फल है उसका जो फल मिलेगा वो सदा सुखी मिलेगा क्योंकि दूसरे लोग उसको दुख दे सकते हैं क्योंकि मैं सत्यवादी हूं बाकी सब असत्यवादी है तो वो मेरे को जीने नहीं देते ये हो सकता है वो मेरे सुखों को रोक सकते हैं ये भी हो सकता है अब एक काम करना अभी एक लेख आने वाला है आ, उस लेख को पढ़ लीजिएगा परोपकार में अभी आने वाला इसमें आपको थोड़ा विशेष स्पष्ट हो जाएगा तो श्रद्धा को लेकर के लेख लिखा क्या श्रद्धा आ, क्या श्रद्धा से ईश्वर मिल सकता है ऐसा कुछ नाम है उसका शीर्षक आध्यात्मिक चिंतन के क्षण में आप ये पढ़ेंगे लेख उसमें सत्य को लेकर के विचार किया गया है क्या कह रहे हैं हाँ, श्रद्धा या सत्यमाप्यता के आधार पर ही वो लेख है हाँ जी चले हम हाँ जी जो जी, धर्म की आया है, हाँ जी तो किस का वो अधर्म का है तो अधर्म का अच्छा हो सकता? नहीं, मैं अच्छा थोड़ा कह रहा हूँ साधन जो है आप धर्म से भी प्राप्त कर सकते हैं अधर्म से भी प्राप्त कर सकते हैं मतलब चोरी करके मैं लाख रूपये प्राप्त कर सकता हूँ ठीक है ना तो अधर्म से कुछ भी प्राप्त कर सकता है ना व्यक्ति किसी के किसी की स्वतंत्रता को आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो स्वतंत्र है स्वतंत्र व्यक्ति धर्म भी कर सकता है अधर्म भी कर सकता है मतलब वैसा सुख नहीं दे सकता है जैसा सुख उसको चाहिए हाँ ये भी समझना सुख तो भी देगा मान लीजिए आप रोटी खा रहा है तो उसको शरीर की पुष्टि तो होगी कुछ अंश में तो होगी पूरे अंश में पुष्टि नहीं हो सकती है यह भी याद रखना क्योंकि पूरे अंश में पुष्टि इसलिए नहीं होती है वो आ, क्या कहते हैं आ, अधिकारी बनकर के उसका प्रयोग नहीं करता है वो अधिक खाएगा कम खाएगा बेसमय खाएगा आप देखेंगे मान लीजिए सबको समान रूप से कोई चीज बांटी गई हो और बांटने वाला अधिक खाना चाहता है तो सबके सामने बैठ करके तो नहीं खाएगा वो चुप करके खाएगा और ज्यादा खाएगा ठूसगा अपने अंदर हाँ दूसरों को देखता हुआ कोई देख तो नहीं रहा है ऐसा करके ठूंसा उसको वैसा सुख नहीं मिल सकता जिसको डर लग रहा हो डर हमेशा सुख को रोकता है याद रखना सुख तो सुख तो द्रव्य का जो गुण है वो तो मिलेंगे उसको पर वैसा सुख जैसे किसी के यहां हो गई है और वो चाहे पूरी खाए लड्डू खाए चाहे वो बर्फी खाए या सूखी रोटी खाए उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या खा रहा हूं क्योंकि वो जो मृत्यु का जो दुख है ना वो दुख उसको रोकता है उस सुख को ऐसे ही ये जो साधन संपन्न लोग जो बहुत ज्यादा साधनों से युक्त है और अधर्म से उन्होंने उन उन्हों साधनों को प्राप्त किया है तो वो उसका प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन वैसा सुख नहीं होता उनको जैसे एक धार्मिक व्यक्ति सुख लेता है थोड़ा बहुत तो सुख मिलेगा क्योंकि उनको जो थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है वो धर्म के कारण से मिल रहा है ये भी याद रखना कि वो अधार्मिक व्यक्ति सौ प्रतिशत अधर्म नहीं करता वो उसको जो सुख मिल रहा हो तो वो सुख जो मिल रहा है वो धर्म के कारण से मिल रहा है और वो साथ में जो दुख मिल रहा है वो अधर्म के कारण से मिल रहा है पकड़ में नहीं आया मान लीजिए मैंने इनका लाख रुपए चुरा लिया और उसमें से दस आपको भोजन खिलाया आपको दे दिया जैसे होता है ना कोई आदमी लाख तो इनसे उसने क्या कहते ठग लिया और ठग करके यहां भोजन करवा दिया आप लोगों को जब मैं आपको भोजन करवा, करवा रहा यानी आपको बांट रहा भोजन तो मेरे को दुख थोड़ा मिलेगा सुख मिलेगा मेरे को क्योंकि धर्म कर रहा हूं ना वो नया कर्म है आपको जो खिला रहा हूं वो नया कर्म है इसलिए वो धर्म कर रहा हूं और जब आप खिलाते हो वो, वो भी आकर के बैठ गई वहां पर मां हाँ जिससे मैंने और उनको देखते मेरे को डर लगने लग जाएगा कुछ समझ में आ रहा है मतलब जैसे चोरी कर लिया इल्लीगल काम कर लिया टैक्स की चोरी कर लिया हाँ? और दूसरों को पार्टी दे रहा हूं मैं और इनकम टैक्स के अफ, अफसर लोग भी आ गए किसी कारण से जिनको मैंने बुला रखा है उनके वो मित्र हैं उनके कारण से वो ऑफिसर लोग भी आ गए उसी पार्टी में एक और उनको उनके साथ वो डील करता हो सुख भी ले रहा होता है जब वो दिखाई दे तो उसको दुख भी हो रहा होता है वो पकड़ ना ले तो इसलिए जो अधर्म कर रहा है व्यक्ति उस अधर्म का हमेशा दुखी मिलेगा वो मिक्स हो रहा है मिक्सिंग चल रही है इसलिए हमको पकड़ में नहीं आता है सुखी भी हो रहा होता है और दुखी भी हो रहा होता है लेकिन जो दुखी हो रहा होता है वो अधर्म के कारण से हो रहा होता है जो सुखी हो रहा है वो धर्म के कारण से हो रहा होता है इसलिए योगदर्शनकार यानी व्यासभाष्यकार ने स्पष्ट लिखा है धर्मा सुखम अधर्मा दुखम इसमें कोई विकल्प नहीं है वो समझने की आवश्यकता है चलिए और पुरुषार्थ तो, तो, तो अधर्म में भी होता है और पुरुषार्थ धर्म में भी होता है मेहनत पुरुषार्थ का मतलब मेहनत कोई चोरी करने वाला यूं बिना पुरुषार्थ के थोड़ा चोरी करेगा बहुत मेहनत करता है ना उसके लिए भी, भी पुरुषार्थ का मतलब क्या कर्म है ना वो पुरुषार्थ और क्या है वो कर्म है तो कर्म का तो फल मिलेगा ही ना अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो कर्म का तो फल मिलता है हाँ जी चले कहा से चलेगा पृथ्वी आदि पृथिव्यादि परमात्मा पर्यत वस्तु नाम विज्ञानम अत्र धर्म विशेषः अत्र इस शास्त्र में पृथिव्यादि पृथ्वी जल आदि से लेकर के परमात्मा पर्यन्त वस्तु नाम परमात्मा पर्यत जितने भी पदार्थ तो यहाँ पर गिनाए जाएंगे इन सब का जो विज्ञान है विशेष ज्ञान है उस विशेष ज्ञान को समझना ही यहाँ पर धर्म विशेष है यहां धर्म अलग प्रकार के धर्म का मतलब जो हम सुनते हैं धर्म वो धर्म नहीं यहां पर यहां धर्म का अर्थ है वस्तु के स्वरूप को जानना वस्तु के गुण कर्म स्वभावों को यथार्थ रूप में जानना ही धर्म विशेष है यहाँ पर ये विशेष धर्म है पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जानना ही धर्म है यहां पर सनुस्मृतियादि धर्मशास्त्र प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्मतो मीमांसा प्रतिदित मीमाशास्त्र विहितकर्म धर्मतश्च विशिष्टो धर्मअास्त्र से लक्ष्य उ कैसे साम स धर्म, धर्म विशेष वो जो धर्म विशेष मनुस्मृत धर्मशास्त्र प्रतिपादित <सी>। वर्णाश्रम धर्मत मनुस्मृति आदि ग्रंथों में जिस धर्म की चर्चा की है उस धर्म से भिन्न जो वर्णाश्रमों को ध्यान में रख करके उनके लिए जो अलग अलग प्रकार के धर्म उनके जो कर्तव्य बताए गए हैं प्रत्येक आश्रम का अलग अलग कर्तव्य है ठीक है ना गृहस्थाश्रम का अलग धर्म है ब्रह्मचर्याश्रम का अलग धर्म है वानप्रस्थाश्रम का अलग धर्म है संन्यास आश्रम का अलग धर्म है धर्म का मतलब यहां वह उनका कर्तव्य अपने अपने आश्रमों का कर्तव्य पालन करना ये उनका धर्म है तो मनुस्मृति आदि शास्त्रों में स्मृति शास्त्र और भी हैं, तो उन शास्त्रों में जिस वर्णाश्रम आदि को लेकर के जो धर्म बताया गया है उससे ये भिन्न धर्म है फिर कहा मीमांसा शास्त्र विहित कर्मकांडाख्य धर्म मीमांसा शास्त्र में जो विहित कर्मकांड रूपी धर्म है उससे भी मीमांसा शास्त्र में आ, अलग अलग प्रकार के कर्मकांड बताए हैं यानी अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए सोमयाग है राजसूय है आ, ऐसे अलग अलग याग बताए हैं वो भी धर्म है उन धर्मों से भी ये धर्म भिन्न है ये पंचमी भक्ति में प्रयुक्त है धर्मतः धर्म से ऐसे ही कर्मकांडाख्य धर्मतः कर्मकंड कर्मकांड रू, रूपी धर्म से विशिष्टो धर्म भिन्न धर्में उन धर्मों से ये भिन्न धर्म अस्य शास्त्रस्य लक्ष्यम इस शास्त्र का लक्ष्य है यानी उन धर्मों से भिन्न धर्म को बताना इस शास्त्र का लक्ष्य है उद्देश्य है तस्मात्लिए तद व्याख्यान करण आचार्य प्रतिज्ञा तद व्याख्यान करणम ऐसे विशिष्ट धर्म की व्याख्या करना आचार्यस्य प्रतिज्ञा कनाद आचार्य की प्रतिज्ञा है तत्परिब्रिहना खलु एस संदर्भः तत् परिबृहनार्ता उसको पूरा करने के लिए उसको परिपूर्ण बनाने के लिए एस संदर्भ ये संदर्भ आपके सामने रखा जा रहा है अथवा यह दर्शन है ऐसा संदर्भ का मतलब है यह दर्शन उसी को पूरा करने के लिए है यह वैशेषिक दर्शन जो है उसी बात को पूर्ण करने के लिए है किस बात को धर्म विशेष को बताना धर्म विशेष को पूर्ण रूप से बताना ही इस शास्त्र का विषय है हो गया स्पष्ट शाम दर्शना नाम युगल त्रय अस्ति छे दर्शनों का युगल त्रय है यानी तीन जोड़े हैं छह दर्शनों के तीन जोड़े हैं तत्र उन तीन जोड़ों में सांख्य योग यो एकम सांख्य योग यो सांख्य और योग का एक जोड़ा है यानी ये दोनों समान शास्त्र हैं। मीमांसा वेदांत यो मीमांसा और वेदांत का दूसरा जोड़ा है। वैशेषिक वैशेषिक तृतीयम इति और न्याय का ये तीसरा जोड़ा है इस प्रकार से तीन जोड़े हैं। तथा चत्येक युगले पूर्व पूर्व दर्शन परमिति धारणा खलु आधुनिक आदु, भाष्यकृता भाष्यकृता अध्यम च वो कहते हैं तत्च प्रत्येक स्मिन युगले उन तीन जोड़ों में पूर्वम पूर्वम दर्शनम पहले पहला पहला, पहला वाला दर्शन यानी सांख्य योग है एक जोड़ा इस जोड़े में पहला वाला है सांख्य सांख्य शास्त्र को अनिश्वर शास्त्र कहते हैं यानी ये ईश्वर को नहीं मानता है सांख्य दर्शन ऐसा आधुनिक भाष्यकार लोग मानते हैं और उस आधुनिक भाष्य को पढ़ने वाले लोग भी मानते हैं ऐसे ही मीमांसा वेदांत शास्त्र का दूसरा जोड़ा है और उसमें मीमांसा शास्त्र को अनिश्वर शास्त्र मानते हैं यानी ईश्वर को मीमांसा नहीं मानता है सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है ऐसे ही वैशेषिक न्याय तृतीयम, वैशेषिक न्याय जो है ये तीसरा जोड़ा है और इसमें वैशेषिक ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है ऐसा आधुनिक लोग मानते हैं आधुनिका नाम भाष्यकृता आधुनिक भाष्य करने वाले लोगों का मत है और उसको पढ़ने वाले अध्ययत उन शास्त्रों को आधुनिक भाष्यों को पढ़ने वालों का भी ऐसा ही मत है परंतु स न सत्या उनका वो जो मत है वो उचित नहीं है सत्य नहीं है हा जी त्रिनाम नहीं अध्ये त्रीनाम भाष्यकृताम अध्ये त्री संधि छेद कर लीजिएगा भाष्य कृताम को अलग कर दो फिर अध्येत्री अध्येत्री नाम आएगा, अध्ययत अध्यम पढ़ने वालों का परंतु साना सत्या। उनकी जो धारणा है, है स्त्रीलिंग में पर, इति धारणा, ऐसी उनकी जो धारणा है ऐसा जो उनकी उनका जो मत है वो सत्य मत नहीं है सांख्य मीमांस यो तु सांख्य दर्शन भाष्य तथा दार्शनिक अध्यात्म तत्व ग्रंथे अहम विस्तार मीमांस विषय सांख्य और मीमांसा के बारे में सांख्य दर्शन के भाष्य में मैंने वर्णन किया है कि सांख्य दर्शनकार अनिश्वरवादी नहीं है सांख्य दर्शन ईश्वर को मानता है इस बात को मैंने सांख्य दर्शन के भाष्य में स्पष्ट किया ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं और दार्शनिक अध्यात्म तत्व एक पुस्तक उनकी होगी दार्शनिक अध्यात्म तत्व उस ग्रंथ में भी विस्तार से मैंने प्रतिपादित किया है उन शास्त्रों के बारे में यानी सांख्य दर्शन में सांख्य दर्शनकार के बारे में और दार्शनिक अध्यात्म तत्व नामक पुस्तक में मीमांसा के बारे में मैंने विस्तार से प्रतिपादित किया कि वो लोग ईश्वर को मानते हैं दर्शन भी ईश्वर को मानता है वैशेषिक दर्शन विषय अत्र उच्चते। वैशेषिक दर्शन के बारे में इस शास्त्र में मैं कहना चाहूंगा कि वैशेषिक दर्शनकार वास्तव में अनिश्वरवादी है या ईश्वरवादी है हो गया स्पष्ट वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन साकम समी खाली ईश्वर से स्वीकारेन भवित भाष्यकार ये कहना चाहते हैं वैशेक दर्शन न्याय दर्शन के साथ वैशेषिक दर्शन वैशेषिक दर्शन को न्याय न्यायदर्शन साकम न्याय दर्शन के साथ साथ समान तंत्र समान तंत्र होने से समान शास्त्र होने से न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों समान शास्त्र होने से त्रापी खुशर से स्वीकार भवितव्य जब न्याय दर्शन में ईश्वर को स्वीकार किया है तो तथा इस वैशेषिक दर्शन में भी ईश्वर को स्वीकार करना ही ईश्वर को स्वीकार करना ही चाहिए दोनों समान शास्त्र हैं तो इनको भी ईश्वर को स्वीकार करना चाहिए अगर समान शास्त्र नहीं होते तब तो कुछ देर के लिए हम मान सकते जब दोनों शास्त्र समान हैं तो न्याय दर्शनकार ईश्वर को मानता है तो वैशेषिक तो दर्शनकार को भी मानना चाहिए ऐसा ही कहना चाहते हैं तत्रापि खलु ईश्वर से वहां पर भी यानी वैशेषिक दर्शन पर वैशेषिक दर्शन में भी ईश्वर को स्वीकार करना ही चाहिए न्याय खलु खलुशर स्वीक्रियते न्याय दर्शन में स्पष्ट रूप से ईश्वर को स्वीकार किया जाता है आपने पढ़ा भी है ईश्वर कारणम पुरुष कर्म अफल्य दर्शनात् सूत्र है चौथे अध्याय में ईश्वर कारणम उसके आगे है सूत्र का अंश पुरुष कर्म अफल्य दर्शनाथ चौथे अध्याय के प्रथम में 19वां सूत्र है फिर बीच में एक सूत्र है न पुरुष कर्म अभावे फल निष्पत्ते में 20वां सूत्र है न पुरुष कर्म अभावे फल निष्पत्ते है फिर अगला 21वां सूत्र है तत्कारित्वाद अहेतु ये तीन सूत्र हैं इन तीनों सूत्रों के माध्यम से वहां ईश्वर को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है यह प्रसंग है कर्मफल को लेकर के कर्म के फलों को लेकर के प्रसंग चलाया गया है और पूर्व पक्षी कहता है कि ईश्वर कारणम कर्मफल देने में ईश्वर कारण है यानी वो ये कहना चाहता है ईश्वर की मर्जी ईश्वर चाहे तो अच्छा फल देगा ईश्वर चाहेगा तो बुरा फल देगा ईश्वरी कारण है अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने में ईश्वर की मर्जी है पूर्व पक्षी कहना चाहता ईश्वर की मर्जी है ईश्वर जैसा चाहेगा वैसा कर्म फल देगा क्यों पुरुष कर्म अफल्य दर्शनाथ पुरुष के कर्मों का फल पुरुष को प्राप्त न होने से यानी आत्मा हम लोग कर्म करके अपने आप फल नहीं लेते हम ना ले सकते ईश्वर देता है अब ईश्वर की मर्जी वो जैसा देगा वैसा आपको लेना पड़ेगा यह प्रसंग है याद आ रहा है आप लोगों को यह पूर्व पक्ष का ही सूत्र है फिर दूसरा सूत्र आया है ना पुरुष कर्म अभावे फल निष्पत्ति है ये एक नास्तिक कहता है जो ईश्वर को ना मानने वाला पूर्व पक्षी ने कहा कि ईश्वर कारण है कर्म फल में फिर बीच में एक नास्तिक कहता नहीं ईश्वर तो होता ही नहीं, ना इश्वर इश्वर नहीं। है न ईश्वर कारणम ईश्वर कारण नहीं है वो हेतु देता है पुरुष कर्म अभावे अगर पुरुष कर्म ना करे पुरुष कर्म ना करे तो फल ही प्राप्त नहीं होगा पुरुष कर्म करता है इसलिए फल उत्पन्न होता है फल मिलता है यानी वो ये कहना चाहता है प्रकृति अपने आप फल दे देती है प्रकृति जो है यानी संसार अपने आप उसको फल दे देता है अगर आदमी कर्म ही नहीं करेगा तो फल ही प्राप्त नहीं होगा फल मिल रहा है इसका मतलब कर्म कर रहा है ये व्यक्ति और प्रकृति उसको फल प्रदान कर रही है बीच में ईश्वर को क्यों लाते हो प्रकृति दे रही है ऐसा उसका कथन है हाँ यानी ईश्वर कारणम ईश्वर कारण है फल देने में फल प्राप्ति है ईश्वर कारणम पूरा सूत्रार्थ ईश्वर कारणम पुरुष कर्म अफल्य दर्शनात्व पक्षी एकता है कर्म के फल ईश्वर प्रदान करता है अगर ईश्वर को आप नहीं मानते हैं तो पुरुष कर्म अफल्य दर्शनाथ पुरुष के कर्मों का फल ना मिलने के कारण से या पुरुष का कर्म पुरुष के कर्मों का फल ना देके जाने से यानी पुरुष अपने आप फलों को नहीं ले सकता है इस कारण से पुरुष के कर्मों का फल अपने आप ना मिलने के कारण से ईश्वर कारणम ईश्वर को वहां कारण मानना चाहिए पहले पहले बोले जो बोले भी मर्जी बोले जो उसमें मर्जी मर्जी था वो मर्जी भी नहीं ईश्वर की मर्जी फल दे दे या नहीं था नहीं था। मर्जी का मतलब है ईश्वर दे या ना दे नहीं म, म, म, वहां ये अभिप्राय है कि ईश्वर जिसको चाहेगा उसको अच्छा या बुरा देता है ये इसका मतलब ईश्वर फल देता है अगर ईश्वर को अटाह तो अपने आप फल नहीं मिलता है नहीं सामान्य रूप से तो ईश्वर कारण इतना ही बताया जा रहा है सब कुछ जितना भी कुछ कर रहा है जो भी फल मिल रहा है वो ईश्वर दे रहा है वहां सूत्र कारते हैं फल ईश्वर प्रदान करता है अगर ईश्वर नहीं दे तो फल न मिलने के कारण से पुरुष को कोई फल प्राप्ति नहीं हो सकती है अगर ईश्वर को हटा दे तो का फल अफल्य दर्शनात फल ना मिलने के कारण से अगर ईश्वर को आप हटा दो तो फल ही नहीं मिलेगा फल मिल रहा है तो ईश्वर दे रहा है अगर ईश्वर को हटा करके देखो तो उसको फल नहीं दे फल नहीं मिल सकते ईश्वर कारणम फल प्राप्ति में ईश्वर कारण है अगर ईश्वर को नहीं माना जाता है तो कर्मों का फल ना मिलने से हा इतना ही कहे ईश्वर को नहीं माने तो कर्मों का फल नहीं मिलता है ऐसा है यहां ये हेतु में दर्शा है ना इसलिए मैं वो से लगा रहा हूं फल ना देखा जाने से कर्मों का फल स्वतः ना मिलने के कारण से ईश्वर को फल देने में कारण मानना चाहिए ऐसा ले लीजिए ठीक है अब स्पष्ट हो गया? चलिए। हाँ जी। हाँ का हाँ का ही है। हाँ तो तो ये। ये तो तो कह रहा है है। कि कर्मों फल ना देखा जाने में ईश्वर कारण क्या कुछ कर्मों का फल हमें नहीं मिलता या उसमें कारण ईश्वर है इस तरह से प्रेजेंट करता है पूर्व पक्षी फिर को कहता है कि नहीं अगर पुरुष कर्म नहीं मध्यस्थ रहता है पूर्व पक्षी नहीं कर्म करे कर्म कर, कर, व्यक्ति नहीं, इसमें वो को, नहीं, कर रहा पक्षी। नहीं को तो नहीं तो स्वीकार कर ही रहे ना ईश्वर को मान ही रहेश्वर कारण बन रहा है तो इसका मतलब ईश्वर को मान ही रहा है ना व्यक्ति फल देने में ईश्वर कारण है ठीक हाँ है ना तो ईश्वर स्वीकार कर रहा है ना अगर ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं तो फल कौन देगा फल प्राप्ति में ईश्वर कारण है ईश्वर को नहीं माना जाए तो फल नहीं मिलेगा ये पुरुष कर्म अफल्य दर्शनात्कार है पहले वाले सूत्र में समी पुरुष के कर्म का निषेध किया इश्वर इश्वर जा रहा है केवल ईश्वर ईश्वर के, कर्म के बात की है। तीसरे सूत्रों की बात की है पर एवं करेंगे ही कारण है ऐसा पूर्व ऐसा है आप दो सूत्र का अर्थ आ, जो किया जाता है ना है वो अलग अलग ढंग से किया जाता है आपको जैसा पढ़ाया होगा मैं जान रहा हूँ आपको जैसा पढ़ाई होगा आप वैसा उसका अर्थ कर रहे हैं उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं वो भी एक अर्थ हो सकता है और ये भी एक अर्थ हो सकता है आप ये नहीं कह सकते यही अर्थ सही है या यही अर्थ ठीक है हां तो ठीक है वो एक प्रकार की व्याख्या वो भी है और एक प्रकार की व्याख्या ये भी है क्योंकि आपने जैसा सुना होगा इसलिए उसके अनुसार आप लोग बोल रहे हैं और जैसा मैं पढ़ाता हूं जैसा मैं बताता हूं उसका अर्थ यह है ठीक है ना व्याख्या व्याख्या में थोड़ा सा अंतर आता है ठीक है आपको स्पष्ट हो रहा है ये बात आपने जो पढ़ा है वो भी एक व्याख्या है मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं लेकिन एक प्रकार की व्याख्या यह भी है कि फल प्राप्ति में ईश्वर कारण है यह पहला सूत्र कहता है अगर ईश्वर को नहीं मानते ईश्वर को नहीं माना जाए उस पक्ष में मध्यस्थ कहता है कि नास्तिक कहता है कि ईश्वर तो कोई मतलब ही नहीं ईश्वर का ये तो अगर पुरुष का पुरुष मेहनत ही न करे तो फल ही नहीं मिलेगा अगर आत्मा मेहनत नहीं करेगा तो फल ही नहीं मिलेगा फल तो अपने आप मिल जाता है यानी प्रकृति अपने आप दे रही है कर्म के इसलिए फल मिलेगा ईश्वर को मानने की कोई आपत्ति नहीं मतलब ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं ये मध्यस्थ कहता है ना पुरुष कर्म अभावे फल निष्पत्ते जो बात कही जा रही है वहां मध्यस्थ है यानी नास्तिक व्यक्ति पहले वाला तो आस्तिक है जो ईश्वर को मान करके चल रहा है मध्य वाला जो है नास्तिक है जो ईश्वर को ही नहीं मानना चाहता है और तीसरा जो है तत्कारी अहेतु इसमें दोनों का समन्वय करता है कि नास्तिक होना भी ठीक नहीं है और सर्वथा ईश्वर को मानना भी ठीक नहीं है ठीक है ना हाँ? दोनों को स्वीकार किया जाएगा वहां पर वहाँ पुरुष कर्म भी करता है उसके अनुसार ईश्वर फल देता है यानी कर्म के अनुसार देता है स्वतंत्र रूप से नहीं देता है, जो जो है का का कर्म का जाने हाँ जी। तो इसमें को नहीं लिया नहीं प्रधान ईश्वर ही है नहीं लिए मतलब है पुरुष अपने आप फल ना लेने से हाँ इसका यह अर्थ किया जा रहा है अफल्य धर्शनाथ जो है, उस करती है अपने आप नहीं ले सकता है हाँ, मतलब मेरी व्याख्या ये है वो अपने आप नहीं ले सकता कर्म तो करेगा लेकिन फल अपने आप नहीं ले सकता इसलिए ईश्वर कारणम वहां ईश्वर कारण ये व्याख्या है ये अलग प्रकार की व्याख्या है जो आपने जो व्याख्या सुनी उसे भिन्न व्याख्या फिर पुरुष कर्म अभाव ये पुरुष अगर कर्म ना करे तो फल ही नहीं मिलेगा इसलिए यहां पुरुष को मान लीजिए अपने आप कर्म करता अपने आप फल मिलता है यहां ईश्वर को स्वीकार नहीं किया जा रहा है दूसरे सूत्र में फिर तीसरे सूत्र में दोनों को माना जा रहा है इधर पुरुष भी कर्म करता है पुरुष के कर्म करने पर परमात्मा फल देता है ये इस तरह का ये बताए बस इन तीनों सूत्रों के माध्यम से यहां यही माना जा रहा है कि ईश्वर को स्वीकार किया जा रहा है बस इतना बताना है अंत में स्पष्ट किया है भाष्यकार ने भी कर्मफलम कर्मानु कर्मफलम कर्मानुरूपम ईश्वर प्रयच्छति इति आशय कर्मों का जो फल है वो कर्म के अनुरूप ईश्वर प्रदान करता है यही इसका अभिप्राय है इन सूत्रों का सच पृथिव्यादि भूता नाम प्रवर्तकना सच सच ईश्वर वह जो ईश्वर है पृथिव्यादी भूतों का प्रवर्तक है जनक है उत्पादक है इति अभी तो बोले न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन भूतों को नित्य हाँ जी क्या मतलब हाँ जी हाँ जी प्रवर्तक मतलब प्रकट करता प्रकट करता कैसे होगा प्रकट है ना पहले इस बात समझ लो प्रकट करता का मतलब है जो पहले से है लेकिन उसको प्रकट तो करेगा प्रकाशित करता प्रकट करता का मतलब है प्रका, प्रका, प्रका, प्रकाश नहीं प्रकाशित करता है ऐसा है कोई वस्तु है तो है लेकिन सबके सामने विद्यमान नहीं है लेकिन सबके सामने लाने वाला भी तो चाहिए ना ईश्वर को सर्व प्रकाशक कहते हैं आप आ, संध्या के मंत्रों को पढ़ते हैं ना हाँ विश्व क्या नाम पहला मंत्र क्या है शन्नो देवी रविष्टया आपो भवंतु पीतये ये शय्यो रभी वहां पर देवी का अर्थ क्या है सर्व प्रकाशक किया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देवी अर्थात सर्व प्रकाशक समस्त पदार्थों को प्रकाशित करता है वहां आत्मा को भी प्रकाशित करता है आत्मा को शरीर इंद्रिय मन आदि दे करके जीवात्मा को प्रकट करता है सर्व प्रकाशक है, समस्त पदार्थों को प्रकाशित करता है अपने आप को भी प्रकाशित करता है आत्मा को भी प्रकाशित करता है इस संसार को भी प्रकाशित करता है अर्थात प्रकट करता है सबके सामने लाता है ये इस अर्थ है दर्शन जिस जिस मैं समझ रहा हूं वो जो कहना चाहते हैं वो हैं। वो जो कहना चाह रहे हैं वो उत्पादक को लेकर के प्रश्न कर रहे हैं आप बीच में क्यों बोल रहे है उनके अभिप्राय को समझो ना वो ये कहना चाह रहे हैं उत्तर दिए प्रकट किए तो जैसे वहां आया है के दर्शन में है वो जब है ही नहीं तो नहीं है उसका और क्या रहा है? नहीं नहीं वो एक अलग बात है उधर उधर मत जाइएगा पदार्थ हो हैं बहुत सारे पदार्थ हैं लेकिन उनको प्रकट करने वालों की आवश्यकता है जब तक वो प्रकट नहीं करते है तो पड़े रहेंगे वो किसके लिए प्रकट करना हम भी तो हैं पंचम है ऐसा हाँ तो नहीं है ऐसा नहीं है ये याद रखना ये जो पंचमा भूत है इन पंचमा भूतों को प्रकट किया है ना इस संसार के रूप में पृथ्वी जल अग्नि वायु ये जो सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि इन सबको प्रकाशित किया ना परमात्मा नहीं समझ में आ रहा है अगर इस रूप में जो प्रकाशित नहीं करता है तो आप कैसे देख पाएंगे इन सबको इस रूप में यदि प्रकाशित किया तो फिर नित्य नहीं हाँ जी नित्य नहीं नित्य इस रूप में यदि प्रकाशित किया है हाँ आपने बोला कि इस रूप में इसने प्रकट किया तो तो नष्ट होगा? नहीं नहीं पंच पृथ्वी पदार्थों को प्रकट किया है तो इन पृथ्वी पदार्थों को जग, कार्य जगत के रूप में तो प्रकट किया है कार्य के रूप में कार्य के रूप में जो प्रकट किया है हाँ। कार्य के रूप में कैसा था पंचम कैसा था जब उसको प्रकट किया तो इस रूप में आया होगा इस रूप में प्रकट किया तो अब नष्ट होगा तो किस रूप में जाएगा अपने मूल रूप में रहेगा मूल रूप में जाएगा इस तरह से नष्ट हो गया तो नित्य नहीं रहा फिर वो देखिये इसको नित्य थोड़ा कहा जा रहा है ये तो अनित्य है अनित्य पदार्थों को नित्य पदार्थों से ही तो प्रकट करोगे आप मिट्टी से ही तो घड़े को प्रकट करोगे ठीक कर है घड़े को तो मिट्टी से घड़े तो को प्रकट करोंगे। प्रकट करोगे ना घड़ा क्या हुआ अनित्य हुआ अनित्य है और नित्य हां। तो इसी प्रकार यहाँ पंचभूत जो प्रकट किए ये अनित हुए जिससे पंचम सुनिए आप जो कहना चाह रहे हैं यहाँ जो पृथ्वी आदि है ये जो दिखने वाले पृथ्वी आदि है वो वैशेक दर्शन में जो पृथ्वी आदि है उसकी बात नहीं है यहाँ पर यहाँ जो पृथ्वी आदि है ये दिखने वाले पृथ्वी आदि ये जो जो धरती दिख रही है ये जो जल दिख रहा है ये जो अग्नि दिख रहा है इसको भी पृथ्वी जल अग्नि कहते है ना ये दिखने वालों को परमात्मा ने प्रकट किया है ये क्या चीज प्रकट की हुई पंचमा भूतों से इन पृथ्वी आदि पदार्थों को प्रकट किया है उनसे प्रकट किया है। हाँ कार्य के रूप में पंचमा भूतों को कार्य के रूप में भी प्रकट किया जाता है ना आप एक बात बताइए घड़े में मिट्टी को आप दे, देख सकते नहीं देख सकते देख सकते ना तो आप को मिट्टी किस रूप में दिखाई देगा जब घड़ा आएगा तभी तो दिखाई देगा ना उसमें मिट्टी है तो मिट्टी को घड़े के रूप में प्रकट किया है परमात्मा ने अगर ऐसा प्रकट नहीं करता तो आप कभी मिट्टी को नहीं देख सकते ऐसे कैसे, ऐसे कैसे क्या होता है घड़ा घड़ा बना, बना देखा यदि उस पहले उससे हना देखो फिर कैसे कहां जा रहे देखो नहीं, तो आपका कहना है कि मैं उदाहरण दे रहा हूं ना उदाहरण में सब उ, उसके साथ मत घटाओ उदाहरण को इतना समझ लो जैसे जो घड़ा है वो जो घड़ा प्रकट हुआ है किससे प्रकट हुआ है? मिट्टी से तो आपको ये पता लगता है ना कि ये जो घड़ा है मिट्टी से बना हुआ है तो घड़ा भी देख रहे हैं और मिट्टी को भी समझ रहे हैं वहां पर ठीक है ना ऐसे ही यहां पर ये यह सारा का सारा ब्रह्मांड है इस ब्रह्मांड को जो ईश्वर ने प्रकट किया है किससे प्रकट किया है पृथ्वी जल अग्नि आदि से प्रकट किया है ऐसा समझ लीजिएगा ये इतना आ, सोचने वाली बात नहीं है साधारण सी बात है केवल इतना ही समझ लीजिएगा कि पंचमा भूत आदि जो पदार्थ यहां पर प्रकट हो रहे हैं उसकी चर्चा है ठीक है और यहाँ ये जो कथन कर रहे हैं एक सिद्धांत को लेकर कथन कर रहे हैं वैशेषिक सिद्धांत को यहाँ स्पष्ट नहीं कर रहे केवल एक बात कह रहे हैं कि परमात्मा ने पंचमा भूतादि पदार्थों को प्रकट करता है प्रकाशित करता है उत्पन्न करता है अगर ऐसा भी अगर ये कहते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं आएगी यहाँ पर हाँ ये भी समझ लेना अगर उत्पन्न करता है परमात्मा पंचमाभूत आदि पदार्थों को इससे भी कोई हानि नहीं होती है एक व्यापक दृष्टि से बोला जा रहा है यह वैशिष्य को ध्यान में रख के नहीं बोला जा रहा है ऐसा भी मान सकते हैं अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं इसकी मैं व्यापक व्याख्या कर रहा हूं अब अब तक तो आपके अनुसार व्याख्या कर रहा था अब मैं उससे अट कर के व्याख्या कर रहा हूं ये व्यापक व्याख्या है कि परमात्मा पृथ्वी आदि पदार्थों को उत्पन्न करता है इसमें कोई आपत्ति नहीं और ये जो बात कही जा रही है ये सर्वतंत्र सिद्धांत के आधार पर कही जा रही या प्रतितंत्र सिद्धांत के आधार पर बात कही जा रही है हाँ तो, के हां तो इस दृष्टि से नहीं कहा है ना नहीं उस दृष्टि से अनित्य है इस दृष्टि से नित्य है उस दृष्टि से तो अनित्य है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं सांख्यिकी दृष्टि से वो अनित्य है ही इसमें क्या दिक्कत है पर इस दृष्टि से वो नित्य है इस दृष्टि से तो बात कहीं नहीं जा रही है इस दृष्टि से तो कही नहीं जा रही है तो प्रवर्तक का अर्थ यहाँ पर प्रकटकर्ता मान लीजिएगा यदि आप नित्य पक्ष में मानते तो इसको प्रवर्तक का मतलब प्रकटकर्ता मान लीजिएगा और उस दृष्टि से उत्पादक मान लीजिएगा कोई आपत्ति आने वाली नहीं है दो दृष्टिया है ना एक दृष्टि से उत्पादक मान सकते एक दृष्टि से प्रकटकर्ता मान सकते कोई आपत्ति नहीं है, है नहीं। उत्पादक माने के तो के फिर वही बात इस है पक्ष में इस पक्ष जब बदल जाते है ना वही वो, वो तो मैं कह रहा हूं जब सांख्य के पक्ष में अगर देखेंगे आप इसको उत्पादक मानो कोई आपत्ति आने वाली नहीं है और इस पक्ष में प्रकटकर्ता मानो ये कह रहा हूं मैं हाँ जी बोलिए नहीं ये सब पदार्थ बने हैं ना तो बने हैं तो किसने बनाए ईश्वर ने बनाया है ना जी, हाँ? पर ये पर नीचे को जरूर है कि पुरुष कर्म विशेष से ये बने हैं हाँ? चर्चा है लेकिन अगर हम पुरुष कर्म विशेष को और ईश्वर से लेकर ले, तो लेना पड़ेगा नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है सब जगह लेना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है वहां प्रसंग के अनुसार अर्थ लिया जाएगा जहां ईश्वर का प्रसंग आए तो वहां पर ईश्वर अर्थ लेंगे जहां आत्मा का जीवात्मा का प्रसंग आएगा तो वहां जीवात्मा का अर्थ लेंगे ऐसा नियम नहीं है कि अगर पुरुष विशेष के माध्यम से मानेंगे तो सब जगह ऐसे अर्थ लेना चाहिए ऐसा नियम नहीं है प्रसंग के अनुसार अर्थ लिया जाता है सेंधवा का अर्थ नमक भी है और घोड़ा भी है ठीक है ना अब दोनों अर्थ हो सकते हैं तो जहां जहां इसको लाउ करेंगे वहां दो, दोनों अर्थ थोड़ा लेंगे जहां जैसा प्रसंग है वैसा अर्थ लेंगे जहां भोजन का प्रसंग है तो उसका अर्थ आप नमक लेंगे जहां कहीं जाने का प्रसंग है तो वहां घोड़ा लेंगे प्रसंग अनुसार लेंगे। के अनुसार अर्थ लेंगे यद्यपि सेंदव शब्द का दोनों अर्थ है ऐसे ही वहां पर अगर ईश्वर का प्रसंग आ रहा हो तो वहां पर ईश्वर को लिया जाएगा और जहाँ जीवात्मा का प्रसंग आ रहा हो वहां जीवात्मा का लिया जाएगा उसमें कोई आपत्ति नहीं है तो, मतलब तो वहां पर जो कर्म विशेष तो तो तो तो के आधार पर बनाने का मतलब है कि जीवात्मा ने जिस तरह के कर्म किया है उसके आधार पर ही तो सृष्टि बनी है बस ये बात कही जा रही है वहां पर मतलब जो भी पदार्थ बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं आत्मा के कर्म विशेष के कारण से ये सृष्टि बनी है बस इतना ही बताना चाह रहे थे वहां पर लेकिन वो जो बने हैं पदार्थ तो उसको किसने बनाया है वह ये बताना उद्देश्य नहीं है वह उद्देश्य केवल इतना है कि पुरुष के विशेष कर्मों के कारण से ये सृष्टि है मतलब वाले को जो तो ईश्वर हाँ कर सकते तो तो हैं इस तरह से, हाँ, से, इस तरह तरह तरह तरह से इसलिए कहा है क्यूँकी वहाँ पर आत्मा को ध्यान में रख करके उसकी व्याख्या की गयी है उसी को हम ईश्वर को ध्यान में रख करके भी व्याख्या की जा सकते हैं कठिन नहीं होगा केवल प्रसंग बदलेगा और कुछ नहीं है क्योंकि केवल इतना ही तो बताना है पुरुष ने कर्म किया है तो इसलिए सृष्टि बनी है केवल इतना ही बताना मुख्य उद्देश्य वहां प्रसंग के अनुसार था अब उसी प्रसंग में अच्छा आप ये बताइए सृष्टि तो बनी है इसके कर्मों के कारण से लेकिन बनाया किसने नहीं।, नहीं है ना अगर चर्चा लाए तो चर्चा ला सकते हैं ना वहां वो चर्चा इसलिए नहीं लाई गई है क्योंकि वह उसका प्रसंग नहीं था केवल पुरुष को दिखाना था अगर किसी कारण से वह चर्चा लाई जाती तो यही आएगा ना ईश्वर ने बनाया नहीं आएगी क्या क्योंकि अपने आप तो नहीं बन सकता है कोई पदार्थ अगर कोई पदार्थ बनाए तो कोई तो बनाएगा ना तो ईश्वर ने बना यह बताया जा रहा है बस इतना अंतर है क्योंकि ईश्वर को स्वीकार किया जा रहा है तो आखिर ईश्वर ने बनाया है इसको बताने में कोई विशेष आपत्ति आने वाली नहीं है ठीक है ना? ना कोई आपत्ति आएगी नहीं ये आपत्ति तब आ सकती जब ईश्वर को नहीं माना जा रहा हो तब ये बात आ सकती है आपकी ठीक है अपने आप बनता हो कोई पदार्थ और ईश्वर को नहीं माना जा रहा हो तब तो फिर ईश्वर को लाओगे तो ये समस्या आएगी फिर ईश्वर क्यों आएगा यहाँ पर लेकिन ईश्वर को स्वीकार किया जा रहा है पुरुष के कर्मों को ध्यान में रख करके कर्मों के, के आधार पर सृष्टि को बताया जा रहा है तो ये तो सिद्ध हो गया कर्म के आधार पर सृष्टि बनी है लेकिन बनी बनाई किसने तो निमित्त कारण भी तो बताना पड़ेगा ना तो वो निमित्त कारण ईश्वर बनाने वाला है बस इतना ही अनिमित कारण बताना मुख्य उद्देश्य है क्योंकि ईश्वर का प्रसंग चल रहा है यहां पर ईश्वर को स्वीकार किया जा रहा है तो उस ईश्वर के स्वीकार के लिए निर्माता को भी बताना पड़ेगा इसलिए यहां पर यह बात कही जा रही है तो तो देते हुए ये ये दे रहे हैं एक तो तो मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा क्यों समान शास्त्र होते हुए आवश्यक तो नहीं है नहीं क्यों आवश्यक नहीं ये आपको बताना पड़ेगा ना मतलब समान शास्त्र होते हुए आ, जैसे दोनों समान शास्त्र हैं समान शास्त्र तब माने जाएंगे दोनों के सिद्धांत एक जैसे हों तब समान शास्त्र मान, माने जाते हैं दोनों के सिद्धांत अलग अलग होंगे तो समान शास्त्र कैसे बनेंगे समान शास्त्र तभी बनते हैं ना दोनों के सिद्धांत एक जैसे हो तब समान शास्त्र माने जाते हैं तो जब ईश्वर को न्याय स्वीकार कर रहा है तो इसका समान शास्त्र वैशे होने के कारण से उसको भी स्वीकार करना चाहिए ये कहना चाहते हैं तो ये हेतु तो बनता है ना हाँ जी चले हा जी कहा चल रहे थे हाँ वात्स्याय तत्र वैशेषिक दर्शन अपनी ईश्वरा सूत्र निर्देश्यो अस्ति इस वैशेषिक दर्शन में भी ईश्वर का स्वीकार है सूत्र निर्देश्यो अस्ति सूत्र निर्देश के रूप में है यानी सूत्र के माध्यम से है ईश्वर को वैशेषिक दर्शन में भी स्वीकार किया जा रहा है हां ईश्वर शब्द जरूर नहीं है लेकिन सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि उस शब्द का अर्थ ईश्वर लेना चाहिए ऐसा देखिएगा विभवान महान आकाश तथा च आत्मा ये दो सूत्र यहां पर वैशेषिक दर्शन में इसको दो सूत्र के रूप में भी मानते हैं या एक सूत्र के रूप में भी मानते हैं तो विभवान महान आकाश आकाश कैसे है विभू है व्यापक है आकाश कैसा है आकाश का स्वरूप बताया जा रहा है आकाश कैसा है तो विभवान महान आकाश विभू है बहुत बड़ा है व्यापक है आकाश तथाच आत्मा आत्मा भी उसी प्रकार का व्यापक है तो यहां आत्मा परमात्मा के लिए आ रहा है यह कथन करना चाहते हैं क्योंकि जीवात्मा तो व्यापक नहीं हो सकता विभू नहीं हो सकता महान नहीं हो सकता विभवान महान आकाश महान विभू आकाश है यानी बहुत बड़ा व्यापक आकाश है जैसा आकाश है तथा आत्मा वैसा ही आत्मा है फिर एक सूत्र आया है संज्ञा कर्मस्तु अस्मद विशिष्टानाम लिंगम संज्ञा कर्मा ये जो संज्ञा कर्म यानी नामकरण संज्ञा कर्म का मतलब है नामकरण ये जो नामकरण किया है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये जो नाम, नाम रखे गए हैं हमने तो नहीं रखे ये जो नामकरण हुआ है ये नामकरण अस्मद विशिष्टानाम हमसे भिन्न हमसे अतिरिक्त कोई विशिष्ट है कोई रखने वाला उसके लिए लिंगम प्रमाण है ये हमसे भिन्न व्यक्ति को सूचित करता है संकेत करता है हमने इनका नाम नहीं रखा है सूर्य चंद्र नक्षत्र ऐसा जो नाम हम, हमने नहीं रखा है हमसे भिन्न कोई है उसको यह सूचित करता है इंगित करता है लिंगम प्रमाणम पकड़ में आ रहा है अत्र सूत्र यो इन दो सूत्रों में एक निर्देश है खलु आकाश इवा विभू महान आत्मा परमात्मा पहले वाले सूत्र में क्या है आकाश के समान विभू बहुत बड़ा आत्मा यानी परमात्मा है ये बात सूचित हो रही है तथा और आगमा नाम अस्मद विशिष्टान मानव विशिष्टानाम नाम अपौरुषे प्रामाण्यमिति दूसरे सूत्र में जो कहा है आगमानाम आगमों का अर्थात अस्मद विशिष्टानाम जो कि हमसे भिन्न है वो आगम आगम वचन है ना वो आगम वचन जो है हमसे विशिष्ट है मानव विशिष्टान अस्मद विशिष्टा को खोला है मानव विशिष्टान मनुष्यों से भिन्न है इसलिए उसको और खोला है अपौरुषे पुरुष के द्वारा नहीं रखा है अपौरुषे पुरुषों से भिन्न है अपौरुषयानम वचना पुरुष से भिन्न वचनों का प्रामाण्य है प्रामाणिकता है वहां पर यानी ईश्वर की वहां पर प्रामाणिकता है कथनात्म इस कथन से ईश्वर सिद्धि ईश्वर की सिद्धि होती है तरण सूत्र भाष्य इसका जो स्पष्टीकरण है आगे जाके इन सूत्रों में आप लोग देख लेंगे यानी तब पढ़ लेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा यह कहना चाहते हैं तो दो बातें आई है यहां पर परमात्मा को वैशे कार स्वीकार करता है कैसे स्वीकार करता है आकाश के समान आत्मा व्यापक है ये एक बात कही है। तो इससे यह स्पष्ट होता है जिस आत्मा की चर्चा हो रही है वो जीवात्मा नहीं हो सकता वो परमात्मा है क्योंकि विभू है व्यापक है एक बात इससे परमात्मा की सिद्धि कर रहा है दूसरी सिद्धि यह कर रहा है ऐसे आगम वचन है ऐसे आगम वाक्य है जिन वचनों में संज्ञा कर्म नामकरण है सूर्य चंद्र नक्षत्र पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये जितना भी नामकरण है वो हमसे विशिष्ट व्यक्ति को सूचित करता है क्योंकि हमने तो रखा ही नहीं है तो जिसने भी रखा है उसको वो प्रमाणित करता है कौन आगम वचन वो आगम वचन उस विशिष्ट व्यक्ति को प्रमाणित करता है उससे भी ईश्वर की सिद्धि होती है ये कहना चाहता है ये स्पष्ट हो गई बात प्रशस्त पाद भाष्य तू ईश्वरों अनेकत्र स्थलेषु स्वीकृता एवं और प्रशस्त पाद भाष्य में तो ईश्वर को अनेक स्थलों में स्वीकार किया ही है हाँ जी तो नहीं ये वर्तमान में जो उपलब्ध हो रहा है वर्तमान में जो उपलब्ध हो रहा है उस उपलब्ध प्रशस्त पाद भाष्य में भी ईश्वर को अनेकत्र स्वीकार किया गया ये कहना चाहिए ऐसा है यह कोई जरूरी नहीं होता है जिसको प्रमाणिक नहीं मानते हो उसको बिल्कुल प्रमाण के रूप में किसी उचित बात को नहीं माना जाए उसका अर्थ नहीं है कि वो पूरा ही है, सौ प्रतिशत कोई अप्रामाणिक नहीं होता उसमें भी कोई व्यक्ति कोई वचन प्रामाणिक होता है स्वामी दयानंद ने जिसको अप्रमाण माना है उसका भी उद्धरण देते हैं। उसमें अच्छी बात है वो ये कहता है कीचड़ में भी हीरे को उठा लेना चाहिए अगर कीचड़ में हीरा पड़ा हो उसको आ, छोड़ना नहीं चाहिए कीचड़ में से भी हीरे को उठा लेना चाहिए क्या वचन है वो एक नहीं नहीं वो नहीं एक श्लोक है संस्कृत का श्लोक है वो याद नहीं आ रहा है उसका अभिप्राय मैं बता रहा हूं हिंदी में वो संस्कृत में वो श्लोक है वो याद नहीं आ रहा है आ, उसका ये भी प्राय है कीचड़ में भी ईरा पड़ा हो उसको उठा लेना चाहिए बुद्धिमान का यही कर्तव्य श्लोक याद नहीं आ रहा है तो महर्षि दयानंद ने इसी प्रकार मान करके अप्रामान्य ग्रंथों में से भी उदाहरण दिए क्योंकि वो वचन अच्छे हैं इसलिए उसको उदृत किया है ऐसे ये भी उदृत कर रहे हैं इसमें क्या दिक्कत है हाँ प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं ना इसमें क्या दिक्कत है प्रमाण तो कोई भी हो सकता है ना अपनी न्याय दर्शन पढ़ा है ना आर्य मेच्छा नाम समान अलक्षण पढ़ा नहीं पढ़ा है मतलब शब्द प्रमाण तो कोई भी हो सकता है ना किसी का भी वचन शब्द प्रमाण हो सकता है वो आर्यो अनार्य हो मेच्छ हो कोई भी हो बन सकता नहीं बन सकता है सबका सबके लिए उसने कहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बात कही जा रही है बोल रहे कि वैशे दर्शन में ईश्वर को मानते नहीं है तो जिस पक्ष में मान लीजिए मैं विपक्ष में हो <्पर्णा> मैं मानता हूं कि ईश्वर नहीं है मैं वैशे दर्शन से मैं बोलूंगा कि देखिए वैश्विक दर्शन में प्रमाण है न्याय दर्शन में प्रमाण है कि न्याय दर्शन या वैशिश दर्शन ईश्वर को नहीं मानता तो आप क्या बोलेंगे ऐसा है यहां पर इतना आप समझ लीजिएगा आप एक पक्ष को लेकर के मत चलिएगा यहां पर केवल इतना कहा जा रहा है ये प्रशस्त पदभाष्य ऋषि का नहीं है ये इनका कथन है ठीक है ना इतने मात्र से वो सारा अप्रामाणिक है ये भी नहीं मानते हैं इस बात को समझ ले केवल ये कहना चाहते हैं वो ऋषि का नहीं है किसी भी अच्छे विद्वान का है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है पर यह जो प्रशस्त पद भाष्य के नाम से जो दिखाई देता है वह भाष्य ऋषिकृत नहीं लगता एक तो यह बात है और वो जो भाष्य वो अप्रामाणिक है इसने भी नहीं कहा मतलब ब्रह्म जी ने यह नहीं कहा वो अप्रमाणिक है अप्रामाणिकता को नहीं सिद्ध किया है अरिशित्व को सिद्ध किया है अरिषित्व को सिद्ध करना एक अलग बात है अप्रमाणिकता को सिद्ध करना एक अलग बात है ठीक है आ, ये दोनों में अंतर है हाँ जी कहां से हा जी ये कह रहे हैं आगमा नाम विशिष्टानाम विशिष्टा नाम, मानवा मानव विशिष्टानाम अपौरुषेनाम वचना नाम। ये वचनों का ये सारे के सारे विशेषण है यानी आगम वचनों के ये सारे विशेषण है ऐसे आगम वचन है जो कि हमसे विशिष्ट है अस्मद विशिष्ट यानी हमसे विशिष्ट है और वो अस्मद शब्द को खोला है मानव विशिष्टाना मानव विशिष्ट कोई ही खोला है अपौरुषण पकड़ में ये सब विशेषण है एक ही शब्द का अर्थ है यानी मनुष्यों से भिन्न आगम वचन ये कहते हैं कि ईश्वर को सिद्ध करते हैं नहीं नहीं यहाँ आगम से तो वेद वेद को लिया है क्योंकि तो जब यहाँ पर अपन ये, ये बात तो ठीक है हाँ यहाँ पर तो अपन सिद्ध कर रहे हैं कि वैशेषिक ईश्वर को मानता है नहीं मानता है। हाँ हाँ। तो और जो शास्त्र हैं वेद हैं आदि मानते हैं या नहीं मानते उसका तो प्रश्न नहीं है मतलब भाई योग दर्शन ईश्वर को मानता है या वेद भी मानकर के हम वैशे में सिद्ध करें नहीं नहीं नहीं वैशेषिक दर्शन भी वेद को मानता है ना उसने सूत्र भी बनाया ना अपने दर्शन में सूत्र बनाया ना यह वैशेषिक का सूत्र है अस्मद विशिष्टान लिंगम ये जो सूत्र है ना संज्ञा कर्मतु तु अस्मद लिंगम ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है इसकी व्याख्या कर रहे हैं अस्मद विशिष्टानाम का मतलब क्या है वो आगम वचनों को संकेत करता है कि आगम ऐसा मानता है ठीक है ना मतलब सूत्रकार एक कहता है आगम ईश्वर को स्वीकार करता है तो मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं इसका मतलब मैं भी स्वीकार करता हूं ऐसा ही इसका मतलब है पकड़ में आ रहा है हाँ जी ये वैशेषिक कई सूत्र है तो वैशेषिक जो उद्धृत कर रहा है इसका मतलब वो उसको मान करके तो कर रहा है नहीं तो उसको उदृत ही नहीं करता ये बात है केवल आगमानाम को खोला है आगमाना आगमान विशिष्टान आगम ऐसा है जो हमसे भिन्न है वो हमसे किन से मानवों से भिन्न है वो मानव कौन है वो पुरुष है तो पुरुष से भिन्न है मतलब है ऐसा केवल विशेष है ये सारे तो ऐसे वचनों की प्रामाणिकता है ये कहना चाहता है हाँ जी ठीक है अब प्रशस्त पद भाष में भी अनेक त्रिश्वर को स्वीकार किया है अलग अलग स्थलों में तद यथा उदाहरण दिया है प्रणम्य हेतुर मुनिम कनादम अन्वता शब्द आए इन वचनों में केवल ईश्वर शब्द को देख लीजिएगा तरचोदनाभिव्यक्ता धर्मा देव तच्छा वो जो उत्पत्ति आदि को लेकर के बात हो रही होगी उसमें ईश्वर चोदना अभिव्यक्ता धर्मा ईश्वर चोदन चोदना का मतलब प्रेरणा ईश्वर की प्रेरणा से अभिव्यक्त धर्म से ही मान लेना चाहिए यानी वहां पर ईश्वर को भी दिखाया है फिर अगले वचन में महेश्वर इच्छा आत्मगुण संयोगजक संयोगज कर्मभ्य शरीरेंद्रिय कारण अनु विभागेभ्य भी महेश्वर महेश्वर शब्द से ईश्वर को ग्रहण किया है फिर आगे तत्पुन प्राणीनाम भोगभूत महेश्वर श्रिक्षान ईश्वर सि, की इच्छा सि, का मतलब ईश्वर की इच्छा तो महेश्वर की इच्छा से ही प्राणियों को भोग कराने के लिए ये सृष्टि है तत्पुन वो जो सृष्टि है वो परमेश्वर की इच्छा के कारण से ही बनी है ये इसका अभिप्राय है प्राणीनाम भोगभूत प्राणियों के भोग के लिए वह सृष्टि महेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुई है ऐसे ही महेश्वर इच्छा आत्मगुण संयोग कर्मभ्य महेश्वर इच्छा परमेश्वर की इच्छा से आत्मगुण के संयोगज से उत्पन्न कर्म कर्मों से शरीर इंद्रिय शरीर और इंद्रियों के कारण रूप आणु अणुओं के विभाग यानी शरीर के कारण रूप जो अणु है परमाणु है उनके विभागों से ही ये सृष्टि उत्पन्न हुई है या इस सृष्टि का प्रलय होता है ऐसा इसका अभिप्राय है केवल यहां पर ईश्वर को स्वीकार करने के लिए वचन है पूरा इनका वास्तविक अर्थ तो उस भाष्य में जहां जिस प्रसंग में जैसा बताया गया उसके अनुसार इसका अर्थ तो होगा शब्दार्थ इस तरह का है उपलब्य मन वैशेषिक भाष्येशु प्रधानम प्रशस्तपाद भाष्यम् तत्र ईश्वरस्य स्वीकार स्पष्ट जितने भी उपलब्ध वैशेषिक दर्शन के भाष्य हैं उन सभी भाष्यों में प्रशस्तपाद भाष्य जो है मुख्य है और उस मुख्य प्रशस्तपाद भाष्य में ईश्वर को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है ठीक है अतो न वैशेषिक दर्शनम वाद परम इसलिए वैशेषिक दर्शन वाद परक नहीं है ये कहना चाहते हैं स्पष्ट हो गया तो यहीं तक रखते हैं इसको आगे कारण प्रक्रिया चलेगी तो आपने ये तीनों को लिख लिया क्या सबने लिख लिया तीनों को अच्छा तीसरा अभी लिखवा दीजिएगा ताकि कल से ये प्रसंग पूरा हो जाएगा कारण प्रसंग तीसरा लिखवा दीजिएगा ओंकार करते हैं ओ को सागर प्रणाम